नमस्कार मित्रों ये वीडियो है पेट्रोल की प्राइस के ऊपर तो पेट्रोल के दाम बढ़े और बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते हैं अभी क्योंकि ऑयल कंपनियों ने उनके दाम बढ़ाए पेट्रोल के सेल प्राइस और しかし、WAT k WAT に対して、w の t に対して、WAT に対して、WAT に対して、WAT に対して、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そ u t そ t て、そして、そして、i t て、o して、そして、s して、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そし a そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そ o て、そ s て、そして、そして、そして、そし バジューティーキューナメン、パンカディア、シャラペトベッド、パダディア、シャラペー、オメリカー、セー、ホテル、ホテルスペジョー、アビエ、ボアジャシン、ステーキティーヘ、ウジャラホジャー、ドンカ、ドキューナペー、トゥリズムインダストリー、トゥリズムはンダストリー、ジャダー、オシャー、トゥリズムミシン、オープンインダストリー、प प तूफ़ीज़ हम इतना ज़्यादा हैं इसकी वजह से वहाँ पे बड़े प्रमाणित पे शराब बिकती है और होटलों में कमरे बुक होते हैं तो वहाँ पे होटल और शराब से इतनी आव आमदनी हो जाएगी कि पेट्रोल में पे बैंड ना मिले तो राज्य सरकार का खर्चा नहीं तो ज़्यादा इधर वैसे वो भी ये अभी तय नहीं है कि सरक लेकिन कोई भी बड़ा राज्य हो जैसे यूपी है या बिहार है या गुजरात है महाराष्ट्र है जहाँ पे पॉर्क कैपिटा प्रति व्यक्ति टूरिज्म की इनकम इतनी नहीं है जितनी गोवा में है तो वो राज्य से शराब या होटल के ऊपर लगाए वो वैट से पूरी सरकार नहीं चला सकता उसको पेट्रोल और दूसरी कमरेटी म サッカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカ マジャックサーレントビアップパーマーリーリンサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーするサーサーサーサーサーサーはーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサ なぜなら、この場合は、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人 और वो खर्चे में किसी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये बात हम मान लें कि खर्चे कम होने चाहिए, लेकिन खर्चे होने, कम होने जी बात भी इश्यू तो आता ही है कि टैक्स कहाँ से आए, कुली आ जाए। अब इसलिए यदि पेट्रोल से टैक्स हटाना हो, तो किस पे टैक्स डालना चाहिए? दूसरा इश्यू आता है कि パシスティーズ・パシステーズ・パシスティーズ・ーズ・パシスティーズ・パシスティーズ・パシスティーズ・パシスティーズ・パシスティーズ・パシスティーズ・パシステ तो यदि पेट्रोल का दाम सारे टैक्स हटा दिए तो पेट्रोल जो सतर्क से रुपए हैं वो मान लो वो 50 साठ रुपए हो गया तो पेट्रोल का इंपोर्ट 12-15 परसेंट बढ़ गया तो फॉरेन एक्सचेंज ना जल्दी खत्म हो जाएगा तो वो भी कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है मतलब फॉरेन एक्सचेंज ना हो जाता तो सरकार को रुपए क यानी जो रुपया आपके 55 साठ रुपया है वो 70 रुपया हो जाएगा जैसे वो पेट्रोल का दाम बढ़ते वापस साठ से बढ़ते 70 हो जाएगा यानी टैक्स कटाना कंप्लीट सॉल्यूशन इस सेंस में नहीं है कि टैक्स कटेगा तो पेट्रोल का कंसंस्टेशन बढ़ेगा पेट्रोल का कंसंस्टेशन बढ़ेगा तो इंपोर्ट बढ़ेगा इंप तो सॉल्यूशन जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो इस तरह से है कि दो पेट्रोल के अलग-अलग काम -अलग हमारे सामने आते हैं जो पेट्रोल भारत से निकलता है और भारत में रिफाइन होता है उसका खर्चा आता है ये अंदाज़ से बता रहा हूँ बहुत इसमें मध्ये जे बहुत अलग-अलग लोग अलग-अलग आंकड़े -अलग -अलग देंगे आप गूग लिंक देखोगे तो हरेक कोई बोलेगा कि ये है कोई बोलेगा ये नंबर है मुझे जो लगा इसमें ये है कि भारत में जो 50 रुपए में के आसपास जो पेट्रोल बिक रहा है उसके सारे सरकारी टैक्स केंद्र सरकार के राज्य सरकार के वो कुछ मिला 25 के 25 रुपया है वेट ऑफ डेंजर सरकारी टैक्सेस और 50 रुपए लीटर ये ऑय इसमें oil company भारत से जो petrol मिलता है उसका drilling और refining का कर्चा उन्हें आता है 20 रुपिया लीटर यह approximate number है और इसमें बहुत मद्वेद है भारत में जो petrol मिलता है 20 रुपिया लीटर जो import करना पड़ता है वो उन्हें पड़ता है 20 रुपिया लीटर और इस तरह से दोनों क हाँ पचास हजार रुपए के आसपास। अब तो भारत में जो पेट्रोल निकलता है वो बीस लीटर लेकिन भारत में कितना पेट्रोल निकलता है प्रति व्यक्ति साल का चालीस लीटर महीने का नहीं प्रति फैमिली नहीं प्रति व्यक्ति साल का चालीस लीटर ये हमारा ब्रूड ऑयल प्रोडक्शन है और प्रति व्यक्ति आ, कुछ लिए एक सौ साठ ली अब जो इंपोर्टेड पेट्रोल है वो हमें पचास में पड़ता है भारत में जो निकलता है वो बीस में पड़ता है तो राशनिंग ऑफ पेट्रोल को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है कि हरे कालवी को साल का चालीस लीटर बीस रुपया भाव पे मिलेगा उसके बाद जो लेगा वो उसको साठ रुपया भाव पे मिलेगा ये इंप्लीमेंट करना 最後に、私が1つの solution を見つけ私が1つの solution を見つけたら、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1 r のことは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1つのこ e は、私が1つの i とは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1つのこと n 私が1のことは、私が1つのことは、私が1つのことは、私が1 i のことは、私が1つのこ私が1つのこは、私が1つのことは、私が1つのことは、私がのことは、私が1つのことは、私がのことは、 सरकार का खर्चा निकलेगा कस्टम ब्यूटी से, लेकिन कस्टम ब्यूटी कम पड़ेगी, क्योंकि जितनी इनकम वैट और एक्साइज से होती है, उतनी तो कस्टम से होने नहीं वाली। तो उसके लिए मेरा ऑप्शन है वैल्यू टैक्स का। वैल्यू टैक्स मैंने डिस्पैट किया है जबकर ट्वेंटी फाइव मिल। ये मेरा रेफरेंस मंडी का है राहुलमेथा.com/301.html राहुलमेथा.com/301.html पूरा सारे चार साढ़े चार सौ पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो टॉपिक आपको इंटरेस्ट लगता है पहला चैप्टर और पहला दूसरा और छठा चैप्टर पढ़ने के बाद जो चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो पढ़िए टैक्स शिंट आह 250 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन है पर परसेंट पर परसेंट यानी पांच लोगों का फ़ैमिली हुआ तो वो होगा पंद्रह सौ स्क्वायर फीट हसबैंड वाइफ दो लड़के सीनियर सिटीजन तो पोटा डबल फाइव सौ स्क्वायर फीट तो पार फ़ैमिली फ़ैमिली पंद्रह सौ स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन अर्ब लैंड और ती तो ए प्लेट शायद निकल गया एक्सेंट होगी या दो प्लेट एक्सेंट होगी या शायद तीन प्लेट एक्सेंट होगी लेकिन बाकी जो उसके पास 45 सत्ताईस、uh, प्लेट है उसके ऊपर मार्केट वैल्यू का एक परसेंट उसपे टैक्स रहे तो वैल्टेक्स से इतना पैसा आ जाएगा कि, कि किसी भी प्रकार के एक्साइज वैल्ट की जरूरत और जो पैसा सरकार को चाहिए वो वेल्ट अब दूसरा जो solution वो यह है कि petrol मान लो market में oil companies 10 रुपे पे बेशती है या 50 रुपे बेशती है market में तो भारत में से जो petrol लिंगरता है वो 20 रुपे लिटर बिल रहा है जो imported price पे बिलता है उसी price को market में बेशना चाहिए imported petrol यदि साठ में पड़ रहा है तो साठ में दे दो और जो petrol हिंदुस्तान से निकल रहा है वो बीस में पड़ रहा है तो ये जो चालीस रुपया जो profit हुआ वो नागरिकों में समान बांटा जाए ये मेरा proposal है MRCM का chapter five में मैंने describe किया है MRCM Mineral Royalty Provisions and Rules तो चालीस रुपया यानी हिंदुस्तान में production है चालीस liter यानी 1600 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति साल प्रति महीना नहीं, please confusion no इसपे पर मंथ नहीं पर इयर और इसका one third military में जाएगा करीब करीब one third military में जाएगा यानी इसका two third and two third यानी करीब करीब 1100 रुपया पर citizen पर मंथ यानी पर citizen और इयर 1100ル u p e e s is, per citizen per month approximately 100ル u p e e s So, this is why citizens who are in the military are in the pre-procedure chapter 5 in the district. If you have a petrol carrier system, you can use the cost effect of petrol, oil, 2G spectrum, 3G spectrum, 4G spectrum. This i IM, ジャバララル・ユニバーサル・ジャミ m ズ・ユキラヤ・アライ、ユキラヤ・エイ・カテメジャマー、マハセ・ウキラヤ・シダ・シティズン・ケ・カテメジャマー、アニア・アレン・シティズン・ザ・ポスト・ビス・メント・オピニア・メン・カタオバ、ジャマ・マイネ・エイ・バー・ダ・カ・パサ・レス、アタオ・プラ・シティメント・ファイダ・キャプロー、マンド・サン・プレミミミラー、サン・プレミラー、パサー・プレミラー、 लेकिन पौर यार हरेक सिटीजन को 1600 रुपये मिल रहे हैं, 1100 रुपये मिल रहे हैं, यानी जिस आदमी का पेट्रोल का कंज्यूमशन साल का 40 लीटर से कम है, उसको पेट्रोल मिलेगा इफेक्टिवली 20-25 रुपये में। जिस आदमी का कंज्यूमशन उससे कम है, 40 लीटर से कम है, तो उसको पेट्रोल मिलेगा 20-25 रुपये में बाहर से पेट्रोल आ रहा है उसका कॉस्ट आ रहा है 60 रुपया तो मार्केट में पेट्रोल बिकेगा 60 रुपये में और जो 40 रुपया प्रॉफिट होगा वो सारे हिंदू संत नागरिकों में परावर्त होगा तो जिसका पेट्रोल का कन्सम्प्शन जीरो है उसको फायदा होगा साल का 1100 रुपया 1200 रुपया जिसका पेट्रोल का कन्सम्प्श サーダ・チャリスリットはジャラ・そブスコ、ジャラ・パスアディナバレー、インターネットのリットのリットのリットのリットのリットなリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのーットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリットのリのリットのリ जो ऑटोरिश्यो में जाता है वो स्कूटर वाले से ज़्यादा पेट्रोल कंज़यूम कर रहा है, जो कार चला रहा है वो ऑटोरिश्यो वाले से भी ज़्यादा पेट्रोल कंज़यूम कर रहा है, और उसे भी ज़्यादा पेट्रोल कंज़यूम कर रहा है जो प्लेन में जाता है, क्योंकि प्लेन में जो उसका पर कैपिट अफूल कंज़ と、スメビトラインダーリー、ペトル、パジムワトキ、サチパスキ、カウセアリー。レキナフネマト、セブカヤ。と、スメ、ペトル、パトル、ジャダオウキ、セブ、エゴ、シミシアライ、マジョルジャーラ。と、アポ、ジャーメン、ウヤ、キャラメン、ウヤ、サジヤ、カレオト、ウキシ、パスキ、ラケシアリンジャー、スパスキ、ラケシアリー、ウキ、サジアドゥキ、ラケシアリー。と、イシカム と、今日、general r e s のお題は、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、このアンカーペットは、この अब सवाल आता है custom duty का. Custom duty जो रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए? Custom duty में मेरा proposal है कि petrol के उपर 50% custom duty होनी चाहिए और वो dollar में चुपानी पड़े जो भी petrol import करना है और private companyों को petrol import करने के चूप दे देनी चाहिए सरकार भी import करें लेकिन private company को भी import की चू और सरकार उनसे वो लोग जो पेट्रोल लाएंगे उसका डॉलर सरकार नहीं देगी उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी जो पर लीटर ना सरकार तय करेगी वो उन्हें डॉलर में चुकानी पड़ेगी और वो पेट्रोल वो हिंदुस्तान में लाके उनको जो भी प्राइस ठीक लगती उस प्राइस पे वो पेश करें यानी इम्पोर्टेड पेट्रोल को धीरे-धीर वो ख़तम हो जाएगा वो क्यों ज़रूरी है क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो प्राइवेट कंपनी पेट्रोल के लिए डॉलर ला रही है उसको एक्सपोर्ट करेगी तभी बोला आईडी आज क्या हो रहा है कि भारत सरकार पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर ले रही है अब मैं ये नहीं कहता कि जो आदमी ऑडी ला रहा है � लेकिन एक बात तो है कि जो ये बड़ी गाड़ियां हैं वो मारुति या स्कूटर या ऑटो रिशा से दो तीन चार बना मेट्रोल कंसियम करती है पर किलोमीटर पर किलोमीटर उनका मेट्रोल कंसियम उनका जब टूली एवरेज है वो कम होता है तो एक तो उस आदमी ने बीएमडब्ल्यू खरीदा तो बीएमडब्ल्यू खरीदा तो भी � サカーボー s ーのドラムのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオるプンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャロー r イセンスのオープンジャローる。イセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャローライセンスのオープンジャロー आप तुमको जो कंपनियां खरीदना है खरे से जो शेयर खरीदना है खरीदो कंपनी डॉलर चाहिए और विदेशी कंपनियों की शर्तें माननी पड़ती है या तो फिर डॉलर के दाम गिराने पड़ते हैं तो इससे बोझ एक या दूसरी तरह सरकार पे या नागरिकों पे पड़ जाता है मैं जो प्रपोजल कर रहा हूँ कि इसमें यद मीन्स यदि आप जितनी जितनी चंद्र रेंट के टॉम रखते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और इम्पोर्टेड पेट्रोल जितना ज्यादा उतना बोर्डेन आपके पे बढ़ता जाएगा डायरेक्टली या इंडायरेक्टली गवर्नमेंट पे बोर्डेन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा अब आपकी बीएमडब्ल्यू एक लीटर पे पांच किलोमीटर द जो भी उसका डायरेक्टली या इंडायरेक्टली बढ़ना आएगा वो सीधा आप पे आएगा वो डॉलर लाने का जिम्मा आप पे और किसी प्राइवेट कंपनी पे आ जाएगा गवर्नमेंट ही जिम्मेदारी की मांगेगी कि वो आपको डॉलर लाके दे तो पेट्रोल के प्राइस में मैं समराइज़ करता हूँ ये कहना कि टैक्स हटा दो ये बात ठीक � सरकार जैसी भी है हमें पुलिस सेना अदालत चलानी है तो इस तरह की इनरिस्पॉन्सिबल प्रपोजल से हम दूर रहें कि टैक्स खत्म करो वैकल्पिक टैक्स क्या होना चाहिए इस पे हमें जान देना चाहिए हमें यानी हम कार्य करता हूँ और जो नागरी वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं दूसरा गोवा का जो तरीका ह तूरिजम से इतनी इंकम हुए ये पर-capita income की उसकी सरकारों का खर्चा इंदो तीन तीरों से निकल सकता है। बाकी सरकारे, बाकी सरकारों का पर-capita tourism income, पर-capita liquor income इतना नहीं है कि वो सिर्फ दारों पे या होटल के बैस से पूरी अपनी राज्य सरकार का खर्चा निदाल バーティーは別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別の別 लीटर का 50 सूप्या और जो लोकल ही पेट्रोल बनता है उसकी कॉस्ट होती है लीटर का 20-25 सूप्या। तो पेट्रोल बेचा जाए, इंपोर्टेड कॉस्ट प्लस कस्टम ड्यूटी के बावजूद और जो डिफरेंस आता है, वो नागरिकों में बराबर बाँटा जाए। और जो पेट्रोल इंपोर्ट करना है, वो पेट्रोल इंपोर्ट करे और उसक どうしても custom duty は 66% の人口に対して、custom duty は 66% の人口に対して、33% の人口に対して、その時は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この r o は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件は、この事件で、この事件は、 サーカーチャンのバスターのボールを使って、このボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールをを使って、ボール使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボを使って、ボールを使って、ボールを使って、ボールを使っ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 कि कस्टम से जो इनकम हो रही है उसका 33 परसेंट जितना नागरिकों में बराबर पड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजों से पेट्रोल की जो इकोनॉमी है उसमें एक सेविटी आ जाएगी और इंफ्लेशन कैसे कम होगा कि जिन लोगों का पेट्रोल कंस्ट्रॉम्पशन कम है, उनको पेट्रोल के काम बढ़ने से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि �